I가-Ti-Sumha-Adya-yay, पुनहा-Bhaag-Batis Puruti कहती है, अरे हे ऐम-बाम सहस्त्रसेरेखा-Purukh-Sahashtra-Akchha-Sahashtra-Patan, सभूमि-Gum-Sar-Vatat-Prat-Va-Tetish-Tad-Sangulam-Ma अर्थात है, परंप्रुस हजारों सिरवाले हैं, परंप्रुस हजारों नेत्रवाले हैं, परमपुरुष हजारों पैर वाले हैं वह परमपुरुष सारे ब्रह्मांड को घेरकर भी 10 उंगल ऊपर अधिष्ठित हैं जो हो चुका है और जो होने वाला है वह परमपुरुष ही है वह अमरता का स्वामी है जो अन्न से बड़ो त्रिपाते हैं उनके भी वे स्वामी हैं परमपुरुष अत्यंत महिमावान हैं उनके चरणों में सभी प्राण हैं इनका एक भाग पृथ्वी पर है जिसमें सब प्राणी हैं और तीन भाग स्वर्ग लोक में स्थित हैं परम पुरुष के तीन पैर ऊर्ध्व लोक में समाए हुए हैं एक भाग में यह लोक समाहित है जड़ चेतन सभी इसके इस पैर में समाहित हैं उस परम पुरुष से विराट ऊर्जा विराट से सृष्टि उभजे उससे भूमि पैदा हुई फिर जीव पैदा हुआ उस विराट के यज्ञ से घी प्राप्त हुआ जिससे सबको आहुति दी जाती है उसी विराट से पक्षी पशु गाव के जीव जानवर उपजे उसी विराट यज्ञ रूपी पुरुष से ऋग्वेद प्रकटा उसी से सामवेद प्रकटा वसी से यजुर्वेद उसी से, यजुर से अथर्ववेद का प्राद्रवाव हुआ उसी विराट यज्ञ रूपी पुरुष से दोनों और दांतों वाले जीव उपजे उसी से अष्ट उपजा उसी से आज उपजी उसी से भेड़ आदि उपजे सबसे पहले यज्ञ से बाहर आए उस पुरुष को पूजा उसी से देवताओं ऋषियों और साधकों ने यज्ञ को उपजाया संकल्प से प्रगटे विराट पुरुष का ज्ञानी जन भाति भाति से वर्णन करते हैं उसका मुख क्या है बाहु क्या है जांग क्या है पांव क्या है कहा जाता है कि ब्राह्मण पुरुष विराट मुख है क्षत्रिय उस विराट की भुजाएं है। हैं वैश्य जंघाएं हैं शूद्र पांव हैं विराट पुरुष के माने में चंद्रमा आंखों से सूर्य कांसे वई और मुख से अग्नि उत्पन्न हुई परम पुरुष के नाभि से अंतरिक्ष प्रकट हुआ परम पुरुष के सिर से स्वर्ग लोक प्रकट हुआ परम पुरुष के पैर से भूमि प्रकट हुई परम पुरुष के कानों से दिशाएं प्रकट हुई परम पुरुष ने अनेक लोक रचे देवताओं ने परम पुरुष को हवि माना परम पुरुष को हवि मानकर यज्ञ की शुरुआत की इस यज्ञ में घी वसंत ऋतु ईंधन ग्रीष्म ऋतु एवं हरिव शरद ऋतु हो गई है देवताओं ने जिस यज्ञ का विस्तार किया उस यज्ञ में परम पुरुष को ही हावी के पशु के रूप में बांधा उस यज्ञ में सात परिधाएं और 21 संविधाएं हुई देवताओं ने यज्ञ से यज्ञ किया उस यज्ञ में धर्म को प्रथम आसन प्राप्त हुआ जो लोग यज्ञ आदि विविधानों से जीवन जीते हैं वे जीवन साधक महिमाशाली होते हैं ऐसे व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करते हैं परम पुरुष ने सबसे पहले जल का निर्माण किया तत्पश्चात पृथ्वी का निर्माण किया इस पृथ्वी का आंद्रमान जल के रस से हुआ त्वष्टा देव संसार को रूप धारण कराते हैं त्वष्टा देव मनुष्यों को देवत्व और अमरता प्रदान करते हैं परम पुरुष को जानने से परम तत्व की प्राप्ति होती है परम पुरुष अंधकार से परे है परम पुरुष आदित्य जैसे वर्ण के हैं इस परम पुरुष को जानकर जो मृत्यु के पथ पर जाते हैं उन्हें उस पथ से मोक्ष की प्राप्ति होती है इसके अलावा मोक्ष का कोई मार्ग नहीं है प्रजापति गर्भ में संचरण करते हैं वह अजन्मा हैं फिर भी बहुत रूपों में प्रकट होते हैं उन्हे में सारे लोक स्थित हैं धीर पुरुष उसी के कारण चारों ओर देखते हैं जो सभी देवताओं में सबसे पहले प्रकट जो तेज संपन्न हैं पुनः ब्रह्म को नमस्कार आप देवताओं के पुरोहित हैं आप देवताओं को प्रकाशित करने वाले हैं जो देवताओं में अग्रणी हैं जिनके बारे में यह कहा गया है कि वे प्रकाश में ब्रह्म को प्रकटाते हैं उन परम पुरुष को ब्रह्म ज्ञानी जानते हैं उन परम पुरुष के बस में सारे देवता रहते हैं हे परम पुरुष श्री आपकी पत्नी हैं लक्ष्मी आपकी पत्नी हैं दोनों बुझायें दिन और रात हैं आप नक्षत्र रूप हैं आप सबकी इच्छा पूर्ति की सामर्थ्य रखते हैं आप सभी लोगों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं 32वा अध्याय पुनः भगवती स्तुति कहती है हरे हे ओम बम तदेव अग्निस्तदा द्वितीयस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाह तदेव सुक्रम तद्ब्रह्मा तआपः सप्रजापतिः परम पुरुष ही, ही अग्नि है वही परम पुरुष आदित्य है परमपुरुष ही वायु है वही परमपुरुष चंद्रमा है वही पुरुष की प्रकाशमान है वही परमपुरुष ब्रह्मज्ञानी है परमपुरुष ही जल है वही परमपुरुष प्रजापति है सारे काल उस परम पुरुष से ही यज्ञ में उत्पन्न हुए उस परम पुरुष से ऊपर कोई नहीं है उस परम पुरुष को ऊपर 20 आदि से कोई भी पार नहीं पा सकते उस परम पुरुष की कोई प्रतिमा नहीं है आपका यश महान है आपका नाम अत्यंत महान है हिरण्यगर्भ का हसित यजमान जात इत्यादि मंत्रों से उस पुरुष की प्रशंसा और नाम का बारंबार वर्णन किया गया है वहां परम पुरुष सभी प्रदेशों में व्याप्त है वहां परम पुरुष पूर्व दिशा में व्याप्त है वह परमपुरुष अंत में व्याप्त है वही उत्पन्न हुआ विद्याओं में व्याप्त है वही उत्पन्न हो रहे प्राणियों में विद्यमान है वही जन्म लेने वाले में व्याप्त होगा वही परमपुरुष सभी में सर्वविधि व्याप्त है पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरे हे आम यस्माद् जातं न पुराकिं यत्नैव याव भूव भवना निब्सुवा प्रजाय पतिहि प्रजया सगम ररणस्त्रेणि ज्योतिग्गं तै सचाते सासोडासि हि अर्थात जिससे पहले कोई उत्पन्न नहीं हुआ उस परमात्मा से सभी लोग उत्पन्न हुए वह परम पुरुष प्रजा के साथ रहते हैं वह परम पुरुष तीन ज्योतियों को धारते हैं प्रजा के साथ रहने वाले प्रजापति 16 कलाओं वाले हैं उस परम पुरुष ने स्वर्ग को उग्र बनाया उस परम पुरुष ने पृथ्वी को दृढ़ बनाया उस परम पुरुष ने स्वर्ग को स्थिर बनाया उस परम पुरुष ने अंतरिक्ष में शोभा रची हम उस देव के लिए हविका विधान करते हैं जिसको परम पुरुष की शक्ति से ज्ञानी जन मन के द्वारा सम और देखते हैं जहां प्रकाशमान सूर्य उदय होकर चमकता है जिस देव के लिए हविका विधान करें वहां परम पुरुष सभी में गुप्त रूप से मौजूद है जो सबका आश्रय दाता है जो सब पर दृष्टि रखता है सभी प्राणी प्रलय में उसी में लीन हो जाते हैं सभी में वह ओतप्रोत है प्रजाओं में वही प्रकाशवान है परम पुरुष अमर है विद्वान है विद्वान पुरुष उसके बारे में कुछ कह सकते हैं उसका धाम दिव्य है जो गुप्त रूप से सब में विद्यमान है जिसमें तीन पद गुप्त रूप से निहित हैं जो ज्ञाता है जो पिता का भी पिता है भगवती श्रुति कहती है हरे हे ओमम सनवन्धरज नेता सविधाता धाम निभेदा भुवना निब्सबा यात्रा देवा अमृता मानसना स्ृति जय धामनध्यय रयंतह वह परम पुरुष सबका बंधु है वह परम पुरुष सबको उपजाने वाला है वह परम पुरुष विधाता है वह आश्रयदाता है सारे लोग और लोगों का ज्ञाता है उसके वहां तीसरे धाम में अमर देवता आनंद पूर्वक विचरण करते हैं वह परम पुरुष सभी प्राणियों को घेरे हुए है वह परम पुरुष सभी लोगों को घेरे हुए है वह परम पुरुष सभी दिशाओं को घेरे हुए है वह परम पुरुष सभी उपदिशाओं को घेरे हुए हैं वह अजन्मा है वे अमर हैं सभी ज्ञानी आत्म स्वरूप को जानकर अपने आत्म रूप का इसमें समावेश कर देते हैं भगवती स्मृति कहती है हरे हे ओम बम परिध्या वा पृथ्वी सहद्य इत्वा परिलोकान परिदि सह परिस्वाह रेतस्या तंतम बेततम बीतृत्य तदा पश्यत तदा भवत तदा सीतं अर्थात परम पुरुष स्वर्ग लोक में पर व्याप्त है परम पुरुष पृथ्वी लोक में पर व्याप्त है लोको में प्रख्यात है दिशाओं में प्रख्यात है अपने आप में परिव्याप्त है फैले हुए सत्य में सत्य के तंतु को जान कर ज्ञानी वैसे ही हो जाते हैं और देखते हैं जैसे पहले थे परम पुरुष को सभी पान पाना चाहते हैं परम पुरुष अद्भुत हैं इंद्रदेव के प्रिय हैं इंद्रदेव के काम्य हैं हम उनसे बुद्धि चाहते हैं हम उनसे श्रेष्ठ धन चाहते हैं परम पुरुष के लिए स्वाहा हे hey, अग्नि जिसके बुद्धि के देवतागण और पितृगण उपासना करते हैं उस बुद्धि से आप हमें बुद्धिमान बनाने की कृपा कीजिए अग्नि के लिए स्वाहा वरुण देव हमें बुद्धि देने की कृपा करें अग्नि देव हमें बुद्धि प्रदान करें प्रजापति हमें बुद्धि प्रदान करें इंद्र देव हमारी बुद्धि को शुद्ध करें वे हमें बुद्धि प्रदान करें इन सभी देवों के लिए स्वाहा परम पुरुष हमें यह ब्रह्मज्ञान और छात्र तेज से इन दोनों से नवाजें शोभित करें हमें देवता श्रेष्ठ शोभा धारण कराने की कृपा करें इसी के लिए उन्हें यह आवति प्रदान की जाती है